यहाँ पैदा होने वाले सभी मानवों के शरीर कमल के से कांतिमान और उनका रंग कमल जैसा लाल होता है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होते हैं और उनके शरीर से कमल किसी गंध निकलती है। जामुन के फल का रस उनका आहार है। वे निस्पंद रहित एवं सुगंधयुक्त होते हैं। उनके वस्त्र सुवर्ण के तारों से खचित होते हैं, देवलोक से चुत हुए जीव ही यहां जन्म धारण करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष इलावत्त वर्ष में पैदा होते हैं, वे तेरह हजार वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। मेरुगिर के दक्षिण तथा निषद पर्वत के उत्तर भाग में सुदर्शन नाम का एक विशाल प्राचीन जा� वह सदा पुष्प और फलों से लदा रहता है सिद्ध और चारण सदा उसका सेवन करते हैं उसी वृक्ष के नाम पर यह द्वीप जंबू द्वीप के नाम से विख्यात हुआ है उस वृक्षराज की 1100 योजन है यह महान वृक्ष तक व्याप्त है उसके फलों का रस नदी रूप में प्रवाहित होता है वह नदी मेरु की परिक्रमा करके पुनः उसी जम्बू वृक्ष के मूल पर पहुंचती है इलावृत्त वर्ष में वहां के निवासी सदा हर्षपूर्वक उस जम्बू रस का पान करते हैं उस जम्बू वृक्ष के फलों का रस पान करने के कारण वहां के निवासियों को वृद्धावस्था बाधा नहीं पहुंचाती न उन्हें भूख लगती है और न थकावट तथा न किसी प्रकार का दुख ही होता है वहां जंबु नद नामक सुवर्ण पाया जाता है जो देवताओं के लिए आभूषण के काम में आता है वह इंद्रगोप वीर बहुटी के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है उस वर्ष के सभी वृक्षों में इस जामुन वृक्ष के फलों का रस परम है वह वृक्ष से टपकने पर निर्मल स्वर्ण बन जाता है जिससे देवताओं के आभूषण बनते हैं ईश्वर की कृपा से वहां की भूमि आठों दिशाओं में सब ओर इलावट निवासियों के मूत्र विष्ठा और मृत शरीरों को आत्मसात कर लेती है राक्षस पिशाच और यक्ष ये सभी हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं हिमकूट पर्वत पर अप्सराओं सहित गंधर्वों का निवास जानना चाहिए तथा शेषनाग वासुकी और तक्षक आदि सभी प्रधान नाग भी उस पर स्थित रहते हैं महामेरु पर यज्ञ संबंधी मंगलमय 33 देवता क्रीड़ा करते रहते हैं नीलम एवं वैदूर्य मणियों से संपन्न नील पर्वत पर सिद्धों एवं ब्रह्मर्षियों का निवास है श्वेत पर्वत दैत्यों और दानवों का निवास स्थान बतलाया जाता है पर्वत स्रेष्ठ सिंगवान पितरों का विहार स्थल है इस प्रकार मैंने भारत वर्ष के अंतर्गत इन नौ वर्षों का वर्णन कर दिया इनमें प्राणी निवास करते हैं ये परस्पर गतिमान और स्थिर हैं देवताओं और मनुष्यों ने अनेकों प्रकार से इनकी वृद्धि देखी है उनकी गणना करना असंभव है अतः मंगलार्थी मनुष्� इस प्रकार श्रीमत् मत्स्य महापुराण के भूणकोश वर्णन में 114वां अध्याय संपूर्ण हुआ 115वां अध्याय राजा पुरुरवा के पुनर्जन्म का वृतांत मन ने पूछा जनार्दन मैंने आपके मुख से बुद्धपुत्र राजा पुरुरवा का जीवन तो सुना और समस्त पापों का विनाश करने वाली पुण्यमति श्राद्ध विधि का भी श्रवण किया व्याति हुई गौव के दान काले mrg के दान का ka विषोध सर्ग का भी फल सुन लिया, परंतुकेशव बुद्पुत्र नरेश्वर पुरूर्वा के रूप को सुनकर मुझे महान और तुहल उत्पन्न हो गया है। इसील लिए पूछ रहा हूं अब आप मुझे यह बटलाइए कि किस कर्म के प्रयाम स्वरूप राजा पुरर्वा को वैसा सुंदर रूप और उत्तुम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जिस पर मोहित होकर अत्सराओं में स्वेच्छ उर्वशी त्रिलोकी में स्वेच्छ देवताओं और सौंदर्यशाली गंधर्वों का त्याग करके सब प्रकार से राजा पुरुर्वा की संगिनी बनी थी। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, राजा पुरुर्वा को जिस कर्म के फलस्वरूप वैसे सुंदर रूप और उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, वह ब पुरुर्वा नाम से ही विख्यात था यह चाचुष मनवंतर में चाचुष मन के वंश में उत्पन्न होकर मद्रदेश पंजाब का पश्चिमोत्तर भाग का अधिपति था जहां का राजा शल्य तथा पांडुपत्नी माद्री थी उस समय इसमें राजाओं के सभी गुण तो विद्यमान थे पर वह केवल रूप रहित अर्थात कुरुक था मत्स भगवान द्वारा कहे � प्रसंग को ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने वर्णन किया है अतः इसके आगे पुनः वही प्रसंग चलाया गया है ऋषियों ने पूछा सूत नंदन राजा पुरुवा किस कर्म के फल स्वरूप मध्वदेश का स्वामी हुआ तथा किस कर्म के परिणाम स्वरूप परम सौंदर्यशाली हुआ यह बतलाइए सूत जी कहते हैं ऋषियों पूर्व जन्म में यह राजा पुरुरवा किसी नदी के तटवर्ती ब्राह्मणों के एक गांव में श्रेष्ठ ब्राह्मण था उस समय भी इसका नाम पुरुरवा ही था अनघ यह मातृदेश का स्वामी जो राजा पुरुरवा के नाम से विख्यात था उस जन्म में ब्राह्मण रूप से राज्य प्राप्त की कामना से युक्त होकर सदा द्वादशी तिथि को उपवास कर, भगवान विष्णु का पूजन किया करता था एक बार उसने दतोपवास करके शरीर में तेल लगाकर स्नान कर लिया जिस कारण उपवास के स्वरूप का राज्य तो प्राप्त हुआ उपवासी होकर शरीर में तेल लगाने के कारण वह कुरूप होकर पैदा हुआ इसलिए मनुष्य को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह सुंदरता का विनाशक है इस प्रकार उसके पूर्व जन्म का जो वृतांत था वह सब मैंने आप लोगों को बतला दिया अब उस भूपाल के मदरेश्वर हो जाने के बाद का चरित्र सुनिए यद्यपि राजा पुरुवा सभी राज्य गुणों से संपन्न था किंतु रूपहीन होने के कारण उसके प्रति प्रजाओं का अनुराग नहीं ही था रूप प्राप्ति की कामना से तपस्या का निश्चय करके राज्य मंत्री को सौंपकर हिमानय पर्वत की ओर प्रस्थान किया उस समय तप रूप व्यवसाय ही उनका सहायक था वह महायशस्वी नरेश तीर्थ स्थानों का दर्शन करने की लालसा से पैदल ही चल रहा था आगे बढ़ने पर उसने अपने देश की सीमा पर इरावती रावी नाम से विख्यात अत्यंत मनोहारीणी नदी को देखा वह नदी हिमालय पर्वत से निकली हुई थी अथाह जल के कारण गंभीर वेग से प्रवाहित हो रही थी उसका जल चंद्रमा के समान शीतल था और वह बर्फ की रास सरीखी उज्जवल प्रतीत हो रही थी बर्फ सदृश निर्मल यश वाले राजा पुरुर्वा ने उस नदी को देखा इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में तपो वना गमन नामक 115वां अध्याय संपूर्ण हुआ 116वां अध्याय इरावती नदी का वर्णन सूत जी कहते हैं ऋषियों वह मंगल कारिणी एवं पूण्यमय दिव्य नदी इरावती हिमालय पर्वत से निकली हुई थी और जल क्रीडार्थ आए हुए गंधर्वों से भरी हुई इंद्र द्वारा सदा सीवित चारों ओर से इरावत के मद जल से अभिशिक्त होने के कारण सुशोभित और मध्य में इंद्र के समान चमक रही थी उसके तट पर तपस्वियों के आश्रम बने हुए थे वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सुसेवित तथा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी ऐसी नदी को उस दिन महाराज पुरुर्वा ने देखा वह स्वेतवन वाले हंसों की पंतियों से आक्षण काश रूपी, चवर से सुशोभित और सतपुरुषों द्वारा नहलाई गई सी दीख रही थी उसे देखकर राजा को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई वह पूरी मई नदी शीतल जल से परिपूर्ण मनुहारीडी मन की प्रसन्नता बढ़ाने वाली रास और वृद्ध से संयुक्त रमणीय दूसरी चंद्रमूर्� उज्ज्वल अत्यंत शीतल और वेग से बहने वाले जल संयुक्त ब्राह्मणों तथा पक्षी समूहों द्वारा सुसेवित हिमाने की श्रेष्ठ पुत्री भूत लोन से सुशोभित अमृत के समान सुस्वाद जल से परिपूर्ण तपस्विनी द्वारा सुशोभित स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सोपान समस्त पापों की विनाशनी सर्वश्रेष्ठ समुद्र की पटरानी द्वारा सेवित सभी लोगों के मन में उत्सुकता प्रगट करने वाली परम मनोहर सभी लोगों की हितकारिणी